अब 15 ऋचा वाले 35वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के विषय को कहते हैं भावार्थ जो सूर्य जल को खींच और वर्षा कर नदियों को बहाता और अन्नों को उत्पन्न करता जिसके खाने से प्राणियों को स्वरूपवान करता है वह सबको युक्ति के साथ सेवन करने योग्य है अब ईश्वर स्तुति का विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जिस जगदीश्वर ने समग्र जगत बनाया उसकी स्तुति प्रार्थना व उपासना करो अब मेघ के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे नदी आप समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर और शुद्ध जल वाली होती है वैसे जल मेघ मंडल को प्राप्त होकर दिव्य होते हैं वैसे स्त्री अभिष्ट पति और पति अभिष्ट स्त्री को पाकर स्थिर चित्त होते हैं अब विवाह विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे अच्छे प्रकार युवा अवस्था को प्राप्त युवती स्त्री ब्रह्मचर्य से की विद्या जिन्होंने ऐसे हृदय को प्रिय पूर्ण विद्यावान युवा पतिओं को अच्छे प्रकार परीक्षा कर प्राप्त होती वैसे पुरुष भी इनको प्राप्त हों जैसे सूर्य जल को संशोधन कर वृष्टि से सबको सुखी करता है वैसे अच्छे प्रकार शुद्ध परस्पर प्रीतिमान विद्वान विवाह किए हुए स्त्री पुरुष अपने संतानों को शुद्ध करने को योग्य हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है तीन प्रकार की निश्चय स्त्रियां होती हैं जो समान पतिओं वाली होकर विधवा हों तो संतान की उत्पत्ति के लिए अपने समान पुरुषों से वीर्य लेकर धर्म से संतानों को उत्पन्न करें जो संतानों की विशेष इच्छा न हो तो ब्रह्मचर्य में स्थिर हों फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जिस कुल के बीच बड़े महात्मा जन उत्पन्न होते हैं वहां सुख बढ़ता है और जहां शरीर और आत्मा के बल मनुष्य हों वहां शत्रु पीड़ा नहीं कर सकते हैं और बलवान पुरुष झूठ अधर्म कामों का उत्साह नहीं करते हैं भावारथ जो मनुष्य अपने संबंधियों में कामों की परिपूर्णता के लिए सुंदर शिक्षित वाणी सुंदर सुधा हुआ जल और सुंदर संस्कार किए हुए अन्नों की सेवा करते सुंदर शिक्षित सेवक के लिए यथा योग्य वस्तु देते और काल पर सब देवहारों को सीवते हैं वे सदा सुखी रहते हैं फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो पवित्र बुद्धि दिव्य कर्म करने वाले निरंतर सृष्टि क्रम को जानते हैं वे सदा आनंदित होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे पवन की महिमा को नदियां प्राप्त होती हैं वैसे विद्वान जन राजा के प्रति भरते भावार्थ जो अग्नि पवन से उत्पन्न हुआ समस्त पदार्थों को देखने वाला सर्व पदार्थों के भीतर रहता हुआ सर्व विद्याओं का निमित्त है उसको जानकर प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए भावार्थ हे मनुष्यों जैसे युवती युवा पुरुष को प्राप्त होकर पुत्र और पौत्रों से बढ़ती है वैसे जो अग्नि विद्या को जानते हैं वे धन धान्यों से बढ़ते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे मनुष्य बहुतों से अपने मित्र को तृप्त करते हैं वा उसके लिए अन्नपाना दे देते हैं परस्पर हित का उपदेश करते हैं वैसे सब भी इतनी विद्याओं को प्राप्त होकर औरों के प्रति उपदेश करें तथा ऐश्वर्य को प्राप्त होकर औरों के लिए दें अब इस जगत में कौन लोग सुख पाते हैं इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो पुरुष अपनी स्त्री में गर्भ धारण कर संतान को उत्पन्न वा पालन कर और स्वादिष्ट अन्न खा शरीर की प्रसन्न आकृति से चेष्टा करते हैं वे इस संसार में सुखों को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो मनुष्य प्रतिदिन सच्चिदानंद स्वरूप अपने में स्थित ईश्वर का ध्यान करते हैं वे परम पद ब्रह्म को प्राप्त होकर आनंद को प्राप्त होते हैं और उत्तम सुख प्राप्ति से शीघ्र क्षीण नहीं होते भावारथ जो जन धर्म के अनुकूल आचरण करने वालों की अच्छी प्रकार रक्षा और दुष्टों को दंड दे जगत के कल्याण के लिए बड़े-बड़े उत्तम कर्मों को करें वे सबको सर्वदा सत्कार करने योग्य हैं इस सुक्त में अग्नि मेघ अपत्य विवाह और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 35वां सुक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ अब छ ऋचा वाले 36वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है जो ज्ञान अनुष्ठान से जल को शुद्ध कर उससे उत्पन्न हुए औषधियों के रस को पीकर धर्म के अनुष्ठान से अपने या औरों के लिए ऐश्वर्य बढ़ाते हैं वे सब ओर से बढ़ते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे पवन अंतरिक्ष में भ्रमणते हुए सब प्राणियों को जलाते हैं और प्राण स्वरूप से प्यारे हैं तथा सबसे रस ऊपर को पहुंचा और वर्षा कर सबको आनंदित करते हैं वैसे मनुष्यों को होना चाहिए भावार्थ जैसे अंतरिक्ष में स्थिर पवन सबको प्राप्त होते और छोड़ते हैं वैसे विद्वान धार्मिक जन धर्म को प्राप्त हों तथा दुष्ट जन अधर्म का त्याग करें और सत्य का उपदेश दें भावार्थ जो मनुष्य कर्म उपासना और ज्ञान में प्रयत्न कर सत्य की कामना करते हुए मनुष्यों को अध्यापन और उपदेश से विद्वान करते हैं वे नित्य सुख को प्राप्त होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो तुम्हारे लिए शारीरिक और आत्मिक बल को बढ़ावे उससे धन और उनकी अच्छी पदार्थों से सेवा करो भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे पढ़ाने वा उपदेश करने वाले आप लोगों के प्रति प्रीति से विद्या दान और सत्यों उपदेश के साथ वर्तमान हैं वैसे आप भी वर्तें इस सुक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुतार्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 36वां सूक्त 25वां वर्ग और सप्तमा अध्याय समाप्त हुआ अठाष्टमा अध्याय आरंभ ॐ विश्वानि देव सवितर दुरीतानि परासु यद् भद्रं तन्न आसुव अपछे ऋचा वाले 37वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को परस्पर के लिए विद्या धन और धान्य आदि पदार्थ देकर निरंतर आनंद करना चाहिए फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो अविद्वान पुरुष विद्वान के साथ संगत कर अन्नपान आदि परीक्षा करके उसको सेवते हैं वे सुखी होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है किसी को बिना उद्यम के न रहना चाहिए और ऋतुओं के प्रति अनुकूल व्यवहार करके सुख बढ़ाना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो हवन अपवित्र को पवित्र करने वाली प्राप्ति से हित साध सकते हैं वे प्रीतिमान होते हैं भावार्थ जो शिल्प विद्या के पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले काष्टादिकों से निर्माण किए यानों को अग्नि और जलाद से चला और देशांतर में जाकर धन को अच्छे प्रकार उम्नत करते हैं वे निरंतर सुख पाते हैं। भावार्थ जैसे बिजली अग् निकाष्ठ पदार्थों का सेवन करके भी नहीं जला वैसे ही सब साथ बस्कर उसका नाश न करना चाहिए। ऐसे होने पर काम सिद्धि होती है इस सुक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 37वां सुक्त और प्रथम वर्ग समाप्त हुआ अब 38वें सुक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में ईश्वर के विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो अनादि गुणआत्म प्रकृति स्वरूप जगत का कारण है उसी से सत जगत को उत्पन्न जो धारण कर रहा है उससे सब जीव निज-निज शरीर और कर्म को सीवते हैं जो इस जगत को जगदीशवर न उत्पादन करे तो कोई भी जीव शरीरादि न पा फिर ईश्वर के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो परमेश्वर भूमि जल अग्नि और पवनों को न बनाता तो कुछ भी अपने आप उत्पन्न न हो सके भावार्थ यदि ईश्वर नियम से पृथ्वी को न भमावे तो सुख देने वाली रात्रि न सिद्ध हो पृथ्वी में जितना देश सूर्य के निकट होता है उसमें दिन और दूसरे में रात ये दोनों निरंतर वर्तमान हैं